नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और विशेष फेस्टिवल का दिन है तो फेस्टिवल आप मना रहे होंगे तो आप सभी को आज के शुभ दिन की मंगल कामनाएं करते हैं और बहुत बहुत खुशियां हो आपके पास जिस तरह से आज आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऐसा ही सेलिब्रेशन हर दिन आपके साथ हो यही हमारी शुभकामना है और आइए आज के दिन की खुशी बढ़ाने के लिए हमारे साथ अभिषेक शर्मा सर जुड़े हुए हैं जो प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ राइटर भी हैं उनकी एक किताब एक कटिंग चाय भी निकली है जिसके बारे में हम उनसे यही जानेंगे हम लोग कि ये किताब का नाम ऐसा क्यों रखा है और इसमें क्या आपने बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ उनके जीवन के कुछ खास अनुभव भी सुनेंगे और मूलता अयोध्या यूपी से बिलोंग करते हैं वर्तमान में वो सूरत में है और फाउंटेन हिंदी स्कूल में अपने विशेष हिंदी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आइए आज बात करते हैं आज के समय में उनके जीवन के बारे में उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्हीं से जानते हैं तो आप सभी की तरफ से अभिषेक शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार मैं बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि जो भी दर्शक हैं वो सब बहुत बढ़िया हैं और आप भी बहुत कुशल मंगल है आनंद के साथ त्योहार का आनंद ले रहे हैं जी तो सभी को सबसे पहले इस त्योहार की मकर संक्रांति की और देश के देश में इस समय आज के दिन होने वाले विभिन्न त्योहारों की जो जहां भी है जो त्योहार मना रहा है उसे उस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं <laughs> हैं क्योंकि है। ऐसे समय पे जो पिछले एक साल से चल रहा है एक वर्ष से चल रहा है उस समय ये त्योहारों की ही कीमत सबसे अधिक है इसी में जो चंद पल है खुशियों के एक दूसरे से मिलने के वो सबसे महत्वपूर्ण है तो इन पलों का बहुत आनंद उठाइए खुश रहिए और एकदम मजे करे सबके सब यही उम्मीद है कोई बहुत बहुत ज्यादा ऐसे दुखी या बहुत ज्यादा तनावग्रस्त ना रहे वही कामना रहेगी और आपका विशेष धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है तो जी जी जी मैं अपने बारे में बता दू तो मूलतः मैं हूँ फैजाबाद अयोध्या का अब तो अयोध्या अच्छा, ही हो गया फैजाबाद आ, नाम हट भी गया जब से दो वर्ष पहले योगी महाराज ने किया था और हुँ. मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ सूरत गुजरात में हुई है तो मैंने पढ़ाई लिखाई भी यहीं से की है और अब वर्तमान में मैं यहाँ पे फाउंडेशन स्कूल है वहां पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ और तो इसलिए ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों की संस्कृति थोड़ी थोड़ी आधा मैं गुजराती हूँ और आधा मैं उत्तर प्रदेश का हूँ वो दोनों संस्कृतियां आ चुकी है तो मेरे पास दो राज्यों की संस्कृति है मैं थोड़ा विशेष हो गया हूँ और यही कारण है कि शायद एक साथ शिक्षक होने के साथ साथ मैं लेखक भी बन पाया मेरे पास हाँ की दो संस्कृतियां हैं दो ताकतें दो सकिया है तो प्रतिभा भी ऐसी डबल हो गई तो वो मैं करने में सक्षम रहा अभी शिक्षक बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूंगा कि आप तो जैसे कि एक शिक्षक भी हैं और राइटर भी हैं दोनों चीजें आपके अंदर हैं और वो क्षमता आपने बताई कि किस तरह से है अब जब हम लोग दोनों जगह से जुड़ जाते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग राज्यों से तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर एक यूनिकनेस आती है और दोनों चीजों को हम लोग बखूबी अच्छी तरह से समझ पाते हैं राबाई बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ ये थोड़ा सा बताइए हाँ ये अगर जो मुझे करीब से जानते हैं जो मेरे मित्र हैं उन्हें पता है कि मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की है मैंने माइनिंग से इंजीनियरिंग की है माइनिंग खान वगैरह तो उसके बाद विद्यालय में आना या शिक्षक बनना ये थोड़ा सा आश्चर्य करता है सबको पर उसका मुख्य कारण ये रहा है की मेरे घर में पढ़ाई को लेकर थोड़ा खास मार्च रहा है आ, मेरे घर में अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति की प्रथम शिक्षिका उनकी माँ होती हैं तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरी मेरी पहले टीचर भी मेरी माँ ही रही है आ, वो एक में थी और घर में मेरी बहन है वो इस समय सरकारी शिक्षक है शिक्षिका है और पिताजी भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं शुरू से ही एक बहुत प्रभाव रहा है कि यहाँ शिक्षा जुड़ने का या शिक्षक बनने का तो कहीं ना कहीं ये तो ऐसा कह सकते हैं कि ये खून में था जैसे कहते हैं ना कि शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाते उसे बता ये खूबी तो शुरू से रही है उसके साथ में जब मैं वापस आया अपने क्षेत्र में एज ए इंजीनियर में काम कर रहा था तो उस समय ऐसा लगा कि नहीं आ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शिक्षक बन खुद को ज्यादा संतुष्ट महसूस करूंगा या उनके साथ साथ एक जो सबसे अच्छी बात थी कि ठीक है पैसे मायने जरूर रखते हैं वहाँ आ, नो डाउट वहाँ पे पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं उस क्षेत्र में लेकिन यहाँ क्या है कि लोगों से मिलना नई पीढ़ी है बच्चों के साथ रहना तो ये बहुत फायदा करता है मुझे खुद के व्यक्तित्व के लिए आ, और जो कहते हैं ना लोग आजकल काफी तनावग्रस्त हैं या परेशान हैं या सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इन नए लोगों के साथ रहूंगा तो क्या होता है कि एक और एक ग्यारह वाला सिद्धांत चलेगा और बहुत सारी चीजें मुझे जानने को मिलेगी तो फिर मैं शिक्षक की तरीके से मैंने काम करना शुरू किया इसके पहले भी एक दो विद्यालय में रहा हूँ तो वहां पे जब बच्चों से मिलता हूँ अधिकांशता मैं नौवीं दसवीं की कक्षाएं संभालता हूँ तो वहाँ पे जो माइंड होता है दिमाग होता है उनके पास जो सवाल होते हैं या उनकी जो सोच होती है ना तो जब वो मुझसे कुछ सवाल करते हैं कि ये ऐसे क्यों है या ऐसी चीजें क्यों आई हैं तो उस समय मुझे प्रतीत होता है कि नहीं ये चीजें मैंने क्यों नहीं सोची तो वो जो ना सिर्फ ज्ञान वर्धन होना साथ ही साथ जानकारी मिलना मैं कहूंगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए खुद को ज्यादा विकसित करने के लिए खुद का व्यक्ति सुधारने के लिए मैंने अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में रखा है और दूसरा जैसे परिवार के बारे में मैंने बताया तो वो असर रहा है तो शुरू से लगा कि हाँ शिक्षा के साथ जुड़े रहना ये ज्यादा करीबी होगा ये मेरा क्या बोलते हैं महासुंदर आपने बताया अपना शिक्षक होने का जो दायित्व है वो कैसे आपके पास आया और इसके लिए आप जो है अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार आपने माइनिंग में काम किया माइनिंग इंजीनियरिंग आपने सीखा पड़ा लेकिन उसके बाद कहीं कही न कहीं लगा कि आपका जो रुझान है बच्चों के साथ शिक्षा के साथ आपको जुड़ना है तो आप फिर इस क्षेत्र में वापस आ गए तो आइए जैसे कि आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एक कटिंग चाय तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में बताइए ये कैसे आपको कल्पना आई कि ये टाइटल होना चाहिए और फिर आप इस किताब को लिखने का मकसद क्या है और इस किताब में है क्या तो सबसे पहले इस किताब को लिखा देता हूं मैं ये रहा वो किताब देखिए एक कटिंग चाय ये मेरा थोड़ा सा परिचय है वो किताब में रहता है कहते हैं ना कि कहा जाता है डोंट जज बुक बाईस कवर बट सबसे पहले कवर से जज किया जाता है इसलिए मैंने कवर पे सबसे ज्यादा मेहनत की है इसके लिए मेरे एक मित्र हैं निशांत चित्री मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त कर सकता हमेशा की उन्होंने इतना सुंदर चित्र बनाया है की इसके आधार पे लोग किताबें जरुर खरीदते हैं दूसरा नाम है आ, इसके पहले ये जो आपने सवाल पूछा कि ये लिखने की प्रेरणा कहा से आई तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि मैं शुरू से ऐसे कविताएं लिखा करता था कॉलेज के दिनों में तो वहां तो दूसरों के लिए लिखता था कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं कर सकता हूँ या मैं अपने आप को कवि कहूँ या किसी कार्यक्रम में हिस्सा लू तो वहाँ पे प्रोफेसर थे उनके लिए मैंने एक दो स्पीच लिखी थी तो उन्होंने कहा कि जब तुम इतना बेहतर लिख सकते हो तो कोशिश करो कितने अखबार में दो पत्रिकाओं में दो तो शायद तुम्हारे नाम से आ जाए तुम्हें भी इसका फायदा मिलेगा तो मैंने कहा ठीक है मैंने उन्हीं को दिया कि सर आपके हवाले वतन साथियों आप करो आप भेजिए एक दो मैगजीन में तो उन्होंने भेजा भी एक दिल्ली अच्छा, की एक मैगजीन थी नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं है और उसके बाद उन्होंने एक बंगाल में भेजी ऐसे करके तीन चार राज्यों में जहाँ पे वो मुलता बंगाल में तो उन्होंने भेजा और जब मेरे नाम पे पब्लिश हुई और मुझे कुछ पैसे मिले उसके तो मुझे लगा नहीं ये तो ठीक है ये मेरे पहले काम है फर्स्ट ईयर की बात है ठीक है तो सब मुझे लगा नहीं ये बढ़िया हो सकता है तो उसके बाद से लिखना शुरू किया और फिर जब मैं यहाँ मिला तो मैंने देखा कई ऐसे युवा हैं जो लिख रहे हैं पर मंच की बात आती थी तो मंच ऐसा था कि लोगों को मिल नहीं रहा है आप किसी ना किसी के पास जाइए से बातचीत कीजिए और वो प्रतिभा या कोई सिखाने वाला मुझे सीखना था तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास मेरे कई गुरु हैं एक अ, मेरी बहन है बड़ी बहन समान है कि उनका नाम है उर्मिला उर्मी जी वो भी मुल्ता फैजाबाद की है यहाँ अध्यापिका है सूरत में और उन्होंने पहली बार जब मैं उनके पास गया उन्होंने कहा कि आ, तुम छोटे भाई जैसे हो और जो भी आवश्यकता होगी मैं आपको बताऊंगी तो उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया उसके अच्छा। बाद जब मैं कई लोगों से मिला तो मुझे लगा हुँ, नहीं इन्हें आवश्यकता है तो मैंने एक संस्था की शुरुआत की उस तो संस्था का नाम है कथांकर उसमें क्या किया मैंने की कि जो नए लोग थे उनको जो पुराने और अनुभवकारी लोग थे उनके साथ मैंने जोड़ा तो अब वो जब संस्था शुरू होने लगी तो कई किस्से लोग आने लगे मेरे पास किस्से बनते गए फिर वो संस्था ने देश के अलग अलग हिस्सों में इंदौर कानपुर नौसारी ऐसी जगहों पे हमने कार्यक्रम किए वहां से लोगों के पास से कहानियां आनी शुरू हुई और इन सभी के बीच में मैं जब भी थोड़ा समय मिलता था या मन में कोई ख्याल आते थे तो मैं कुछ लिखा करता था तो एक दिन ऐसे बातचीत हुई सारे मित्र बैठे बातचीत कर रहे थे तो ये हुआ कि जब आपके पास इतनी कहानियां हो चुकी है तो उसे किताब बनाया जा सकता है अब ये सवाल आ गया कि किताब तो बन सकती है पर दो चीजें सबसे आवश्यक है और सबसे पहला आता है नाम आप नाम क्या रखोगे तो शुरू से विचार था हालांकि पहले कुछ और नाम सोचा था तो इसमें जो नाम है कटिंग चाय ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि चाय का इससे क्या है जो एक कटिंग चाय इसका नाम रखा गया है तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई चाय की कीमत आजकल काफी ज्यादा है चाय आप जान रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत चाय से की थी तो मैं चाहता था कि मैं भी चाय बेचू क्योंकि एक दिन हो सके प्रधानमंत्री बन सकू तो इसीलिए चाय को मैंने अपने साथ रखा ये मजाक था बहुत सीरियस मैं लेको ऐसा था कि मैंने महसूस किया कि आज की पीढ़ी जितने भी लोग हैं काम करते वक्त जब उनके पास वो चाय पीने का ब्रेक होता है ना चाय पीने जाते हैं कहीं पे या हम भी बड़े बुजुर्ग भी हैं तो चाय पीते पीते बहुत सारी बातें करते हैं ना कोई मेहमान आता है पहले हम चाय देते हैं परंपरा है हमारी जलपान आएगा फिर चाय की व्यवस्था होगी और चाय पीते पीते हम बहुत सारी बातें करते हैं मतलब जैसे जैसे चाय अंदर जाती है वैसे जैसे कहानियां बाहर आती है तो इस कहानी को मैंने इसका नाम मैंने सिर्फ इसीलिए सोचा क्योंकि हम सारे दोस्त मिलकर मित्र मिलकर एक जगह चाय पी रहे थे और तब हमने उस समय सात आठ कप चाय पी ली थी तो जैसे चाय अंदर जा रही थी एक कहानी बाहर आ रही थी चाय जा रही थी कहानी आ रही तो मैंने सोचा ये ही नाम होना क्योंकि इसकी कहानियां भी ऐसी जो हमारे साथ हो रही है तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कटिंग चाय और काफी समय इसको मैंने प्रकाशित नहीं किया लिखे हुए दो ढाई साल तक मैंने कुछ नहीं किया फिर अंतता दीपक भाई करके है हरियाणा में पब्लिकेशन है बहुत बढ़िया काम कर रही है उनकी भी शुरुआत थी मेरी भी शुरुआत थी तो हम दोनों ने साथ में शुरू किया तो दीपक भाई आ, से बात बातचीत हुई उन्होंने फिर हम दोनों ने शुरुआत किया और बहुत बेहतरीन उन्होंने किताब छाप के दी और फिर जी, मैं जी. हो गया प्रकाशक बन गया तो ये था और अगर मैं इसके अंदर की कहानियों की बात करूँ तो कहानी ऐसा समझिए कि ऐसी कहानी है कि अगर मेरी पीढ़ी वाले पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट करेंगे कि अरे ये तो मेरी कहानी है कहीं ना कहीं या तो उनकी कहानी है या तो उन्होंने जाना है इसमें बात की गई है रिलेशनशिप की की की बात की गई है डिप्रेशन डिप्रेशन अभी जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तक क्या था उन्होंने तो सबको पता चला है कि एक मानसिक तनाव है डिप्रेशन होता है एनजाइटी होती है लेकिन इन चीजों को मैं काफी पहले से देखते आ रहा हूँ तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो इन सबसे पीड़ित थे तो उन सबकी कहानियां इकट्ठा करते करते मुझे लगा की नहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो इन सबको इकट्ठा करके मैंने कुछ कहानियां बनाई फिर मैंने देखा कि कैसे लोग लंबे समय तक रिश्तों में रहते हैं फिर अचानक विवाह होता है फिर हमें समझ में आता है अरे खबर आती है कि उनका विवाह टूट गया या विवाह में अनबन चल रही है तो ये सारी चीजें जो मुझे मेरे, मेरे समाज से मेरे आसपास से जो भी कहानियां मिली उसको मैंने आधार बनाया और एक कहानी की किताब एक एक कहानी इसमें कुल सात कहानियां हैं उनको मैंने इकट्ठा किया और सात कहानियों का एक संग्रह बन गया तो जैसे एक बनाते हुए दूध आता है चाय पत्ती आती है शक्कर आता है अदरक आती है फिर एक कटिंग चाय तैयार होती है ऐसे ही पहले दूध आई फिर पानी आया फिर शक्कर आया फिर चाय और फिर अदरक और इलाची मेरी चाय तैयार <laughs> ये कहानी इस किताब की चलिए अभिषेक जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपनी किताब के बारे में बताया और कई बार होता है कि पहली किताब होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें बहुत खुशी होती की भाई इतनी अच्छी मेहनत हुई है तो निश्चित तौर पर उसको किताब के रूप में या फिर उसको किसी संग्राम में वेबसाइट पे या फिर उसका हार्ड कॉपी बना के रखना ही चाहिए तो निश्चित तौर पे उसकी बहुत खुशी होती है और लिखने में समय जाता है चिंतन का एक रक्त होता है तो हमारा ज़्यादा समय जो है जब हम लोग किताब लिखते हैं या कुछ लिखना शुरू करते हैं किताब तो बाद में बनती है जब बहुत सारा चीज़ें आप लिख लेते हैं लेकिन लिखना अपने आप में एक आर्ट है तो जब लिखना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी भी मुद्दे को लेते हैं तो चारों दिशाओं में उसके बारे में सोचते हैं और फिर कुछ अलग हट लिखने की कोशिश आपकी कलम करती है आपका बुद्धि करता है तो फिर आप जब जब शब्दों को ढूंढते हैं फिर शब्दों की अपनी है, एक अलग कहानी है फिर कौन से शब्द रखे कौन से शब्द नहीं रखे तो कस मकश हो भी चलता है लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत है इस इस मैं बात जोड़ना जी। ये कहानियां है ना इसमें जो पात्र है जब मुझे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं जानता हूँ जितने भी लेखक है जिनको मैंने बहुत पढ़ा मुझे सुझाव मिला था कि आप पढ़िए तो मैंने दो साल पढ़े हैं मैंने दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं दुबे भैया कहता हूँ मैं सत्य हैं, है व्यास भैया हैं, ऐसे निखिल सचान भैया ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी किताबें मैंने कितनी दफाएं पढ़ ली कि मुझे जानना था कि कैसा लिखना है और फिर जब मैं किताब लिखने बैठा जब कहानी लिखता था या एडिट करता था तो मुझे उस पात्र को जीना पड़ता था कि मैं इस पात्र के बारे में लिखने जा रहा हूं ऐसा नहीं लगे कि हवाई हो जाए जादू फरियो की जादू दुनिया नहीं लगनी चाहिए तो उन पात्रों को जीते रहना अभी मैं कहानी लिख रहा हूँ कहानी छोड़ के किसी और काम में लगा हुआ हूँ फिर कुछ और तो कर तो वो सब दिमाग में चल रहे हैं मैं जैसे एक पात्र इसमें अगर एक गौरव करके पात्र है तो मैं जितनी देर उस कहानी पे हूँ मैं गौरव हूँ मैं विषेक साइड में थोड़ी देर के लिए मैं सोच देर के लिए गौरव हूँ तो मुझे वो जीना है तो ये पूरी पूरी तरीके से एक व्यवस्थित ये कहना की कि किताब के रूप में आ सके मुझे दो से ढाई साल इस हिसाब से लगे मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ अब मैं किताब इसको एक दे सकता हूँ किताब के रूप में ये मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ ये जो है की चुनना सोचना हर दिशा में जानना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है ऐसा नहीं है कि ए, एक लाइन लिखा सोचना पड़ता है इसके पहले हमने जो लिखा है उससे कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है कहीं क्योंकि भाई पाठक जो हमारे हैं वो बहुत जागरूक हैं वो बहुत सचेत हैं अगर आपने एक लाइन भी गलत लिखी है तो वो बता देंगे अगर मैंने कहीं लिखा कि पांच वर्ष पूर्व की घटना है और कहीं भी जानकारी है साढ़े साल हो गए तो छह महीने का अंतर वो समझ जाएंगे की मेल आता है अरे आपने यहाँ ऊपर पांच साल बताया है या साढ़े साल हो गए छह महीने कहाँ गए तो वो चीजों की जानकारी बारीकियाँ थी वो जानना आवश्यक था उससे बहुत मेहनत लगी लेकिन हाँ अंततः प्रसन्नता है कि एक किताब के रूप में आई और बहुत अच्छा तो मैं नहीं बन सका फिलहाल पर अच्छा काम किया है इस किताब ने प्रशंसा मिली है तो कुछ आलोचनाएं भी मिली हैं लेकिन ठीक है ये जीवन का हिस्सा है सुख दिख साथ में चलता रहेगा और अभी इसके दूसरे संस्करण पर तैयारी चल रही है और मार्च अंत तक उसका दूसरा संस्करण मार्केट में आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे जो दर्शक मित्र हैं और खास करके जो विद्यार्थी मित्र हैं उन सभी को भी प्रेरणा मिलता होगा कि किताबों को लिखना साधा काम नहीं है लेकिन आप लिखना शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए मुश्किल भी नहीं है तो चीजें शुरू कर देना चाहिए लेकिन बीच में नहीं पहला कदम हमेशा पहला कदम हमेशा कठिन है पहला कदम उड़ जाएगा उसके बाद तो फिर आप पढ़ी लोगे पहला पन्ना होता है किताब का वो लिखना सबसे कठिन तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ कविताओं का जिक्र भी आपने लिखा है क्या कविताएं वगैरह थोड़ा सा बताइए आपने और जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं जैसे आपने कहा कि बहुत सारे किताबें मैंने पढ़ी हैं और जितना हम पढ़ते हैं उतना हम अच्छी तरह से लिख पाते हैं उतने शब्दों का भंडार हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं तो कविताओं में कौन सी कविताएँ आपने लिखी हैं या लिख रहे हैं थोड़ा सा बताइए जरूर कविताओं से ही शुरुआत हुई थी कविताएं मैं हमेशा व्यंग लिखा करता हूं ऐसे कविताएं लिखता हूं जो समाज पे हो समाज का प्रतिनिधि बन सके तो उसके पहले भी था कि ये जो जिक्र आया कि पढ़ने वाली बात तो अगर मैंने कहानियों के लिए हालांकि प्रेमचंद या राम नरेश त्रिपाठी इन सबको तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं मैंने आज के जिन लोगों की बात की तो जब ये कविता वाली बात आई कि कविताओं का साथ कैसा है तो मैं रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते आया हूँ गुप्त को पढ़ते आया हूँ महादेवी वर्मा को पढ़ते आया हूँ इनके साथ खास लगाव था शुरुआती प्राथमिक शिक्षा चल रही थी तो मेरा काम ये होता था कि हिंदी की किताब पहले दिन जैसे ही मुझे नई नई हिंदी किताब मिलती थी मैं पहले सारी कविताएं और कहानियां पढ़ लेता था और साल भर उसको उतनी बार पढ़ता था कि अंत होते होते मुझे याद हो जाती थी हर एक कहानी हर एक लाइन तो वो असर रही है तो ऐसे में रामदारे सिंह दिनकर मुझे बहुत प्रिय है राष्ट्र कवि रहे हैं और इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि वो इस तरीके इस से लिखा है उन्होंने जब भी आवश्यकता रही है उन्होंने व्यंग लिख दिया है आ, ऐसा नहीं है कि उनकी कलम में कभी ऐसा डर रहा हो कि चल कैसे कह सकते हैं नेहरू जी के सामने बोलना है चीन के सामने भारत हार गया गलती नेहरू जी की है और उन्होंने मुझे भेजा हुआ है उन्होंने मुझे राज्य लोकसभा में भेजा है राज्यसभा में भेजा है मैं कैसे है उनके खिलाफ लिखू वो उन्होंने नहीं सोचा उन्होंने लिखा उन्होंने साफ साफ नेहरू जी से बोला कि आपकी गलती है वो नेहरू जी और रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत परम मित्र थे एक दूसरे दु, के साथ थे और नेहरू जी ही रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा लेकर आए थे लेकिन उसके बावजूद जब भारत चीन से हरा तो उन्होंने बाकायदा लिखा उन्होंने बाकायदा बताया कि देखो मैं आपका परम मित्र हूँ आप मेरे परम मित्र हैं लेकिन गलती आपकी है और एक राष्ट्र होने के नाते मेरा यह जिम्मेदारी बनती है मेरा तो है कि मैं इस बारे में आपके खिलाफ लिखूं। लिखूर नेहरू जी ने उसको स्वीकार भी किया था कि हाँ अगर आपने लिखा थो थो है। ऐसे एक नाम है शुरुआती कुमार। कुमार दौर में मोहब्बत की साहरियां लिखते थे मोहब्बत की गति लिखते थे पर फिर वो आते आते उनको लगा कि नहीं इस देश में मोहब्बत से ज्यादा आक्रोश चाहिए तो उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ साफ साफ लिख दिया और लोगों ने उनको कहा भी कि आप सरकारी नौकरी में है सरकारी विभाग में है उसके बाद कलम है ना वो किसी की मोहताज नहीं है तो इन लोगों को पढ़ते वक्त तो वो हमेशा वही जहन में रहा है तो जब भी लिखा है ऐसी कविता अधिकांश लिखी है जिसमें प्रेम कम रहा है और व्यंग और समाज की जो भी प्रथाएं हैं उन पर मैंने ज्यादा फोकस किया है तो मैं एक कविता आपके सामने रखता हूँ इसमें जो लड़कियों को लेके हम कहते हैं कि 21वीं सदी आ गई है हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं समानता का अधिकार आ गया है पर ऐसे समय भी मुझे लगता है कि समाज का एक हिस्सा है जिसकी नजर में जो लड़कियां हैं जो कामकाजी लड़कियां हैं जो वर्किंग वूमे है उनको लेके एक सोच है उस सोच को मैंने लक्ष्य बनाते हुए कविता लिखी है जिसका नाम है वो मॉडर्न लड़की तो मैं शुरू करता हूं कि वो लड़की वो लड़की जो मॉडर्न बनती वो लड़की जो मॉडर्न बनती है जो सीना ताने चलती है जो समाज के दयानुसी बातों पर समाज से लड़ती है वो लड़की वो लड़की जो पहनती है टॉप, टॉप, टी-शर्ट या नए वाले लिबास जिसके मन में कुछ बड़ा करने का है विश्वास वो लड़की जो घर के चूल्हे चौके में सिमट पे नहीं रहती जिसके जद में है पूरा आसमान वो बेपरवासी लड़की वो बेपरवासी लड़की जिसकी सोच में लड़कों से भागना नहीं उनकी बराबरी करना है वो लड़की जिसकी किस्मत में सपनों के लिए लड़ना है उस नई से लड़की के बारे में उस नई से लड़की के बारे में तुमने क्या क्या बता दिया अरे वो तो ऐसे है भी नहीं जैसे तुमने दिखा दिया तुम्हें क्या है तुम्हें क्या है तुम्हें तो सिर्फ बोलना है तुम्हें क्या है तुम्हें तो सिर्फ मुंह खोलना है जो तुम्हारे मन में आए वो बोलना है तुम्हें क्या है तुम्हें तो सिर्फ मुंह खोलना है जो भी तुम्हारे मन में आए तुम्हें बोलना है तुम्हें तुम्हारे बोलने के असर का इल्म नहीं तुम्हें तुम्हारे बोलने के असर का इल्म नहीं है याद रखो मॉडर्न होना जरूरत है कोई जुल्म नहीं है तुम्हें तुम्हारे बोलने के असर का कोई इल्म नहीं है याद रखो मॉडर्न होना जरूरत है कोई जुल्म नहीं है वो लड़की वो लड़की जो लड़ रही है समाज से वो लड़की जो लड़ रही है समाज से रीति रिवाज से कल से कल से और आज से जो लड़ रही है जो लड़ रही है खुद से और खुदा से उसकी लड़ाई को तो, तो तुमने यू ही तोड़ दिया तुमने क्या किया कुछ नहीं बस उसके बारे में कुछ गलत बातें बोल दिया तुम्हे क्या है तुम्हें क्या पता कि लड़कों के साथ खेलना तुम्हें क्या पता कि लड़कों के साथ रहना खेलना पढ़ना या काम करना तुम्हें क्या पता कि लड़कों के साथ रहना खेलना पढ़ना या काम करना ये बराबरी है कोई बेशर्मी नहीं है और उस लड़की का देर रात घर लौटना ये उसकी मजबूरी है उसके तन की गर्मी नहीं है वो लड़की वो लड़की सिर्फ तुम्हारी नजरों में चरित्रहीन है क्योंकि जो तुम्हारा समाज है वो सोच ही दीन है जरूरी है बदलाव जरूरी है बदलाव मुझ में हो तुम में हो मुझ में नहीं तुम में सही कम में नहीं कम में सही क्योंकि सिर्फ ऐसे बोलते रहने से तो कोई हल नहीं है क्योंकि सिर्फ ऐसे बोलते रहने से कोई हल नहीं है इस तरह तो किसी भी लड़की का कोई कल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते तो फकत इतना कर जाओ कुछ नहीं कर सकते तो फकत तो इतना कर जाओ चुटकी भर जहर लो फुर्सत में जहर खाओ और मर जाओ तो ये एक कविता थी चलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह के आज के युवा मानस जो है किस तरह से विचार करता है एक लड़की को लेकर और फिर लड़की की अपनी कहानी आपने अपने शब्दों में बयां किया कविता में बयां किया बहुत ही अच्छा लगा वर्तमान समय को आपने दर्शाया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज्यादा मैं कहूँगा कि आप अपने भ्रमण के बारे में कुछ बातें बताइए जैसे हम लोग है कि स्कूल या कॉलेज से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर पिकनिक हम लोग जाते हैं बच्चों को लेके जाते हैं तो अलग अलग जगह पे घूमना हुआ होगा आपका तो मैं चाहूंगा कि कुछ कैसी यादें ताज़ा कराइए जो आपको बहुत अच्छा लगा इतिहास के इस समय पर जहाँ पर हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें भी देख रहे हैं पुरानी चीज़ों का हम मनााम से दूर होते हुए भी देख रहे हैं तो एक परिवर्तन का दौर हम सभी देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस परिवर्तन के दौर पर देखते हुए आज के समय में स्कूल में बच्चों को क्या पहले की तरह जो हम लोग साल में एक बार जो उनको टूर पे ले जाते तो आज भी ले जाते हैं या नहीं या किस तरह का चेंजेस आया है उसके बारे में बताइए जरूर सर तो देखिये ऐसा है फिलहाल तो बच्चों का विद्यालय पहुंचना उनके लिए सबसे बड़ा टूर हो चुका है एक साल से ऐसा हो चुका है कि लोग घर में हैं और वो चाहते हैं हर कोई चाहता है कि वो उस जगह पहुंचे जहाँ वो काम कर रहे हैं वो कैमरे के सामने लैपटॉप के सामने मोबाइल के सामने बैठे बैठे वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहते तो फिलहाल तो सबसे बड़ा टूर यही होगा कि बच्चे स्कूल वापस आ जाएं। उनके लिए सबसे बड़ा टूर यही है कि अपने क्लासरूम को आके वापस देखें और बताएं कि हाँ हाँ हाँ हाँ यह ये बढ़िया है यही वो जगह है जहाँ पे हम अपना समय गुजारते हैं और उसके अलावा पर्यटन से तो मुझे ये है कि मैं ये कहूँगा की बहुत जरूरी है हिंदी के बाद इतिहास ऐसा हिस्सा है जो मुझे बहुत पसंद है और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जितना आप घुमक्कड़ी करेंगे ना घुमक्कड़ी जीवन जो सबसे कहते हैं कि घुमक्कड़ी जीवन सब बहुत बेहतरीन होता है जानने को मिलेगा एक ऐसी जगह हम रह रहे हैं कि आप जहाँ की मिट्टी के बारे में जानने बैठेंगे कोई ना कोई इतिहास मिलेगा चाहे वो गुजरात हो गुजरात से गांधी जी के बारे में जानिए गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानिए गुजरात में अहमदाबाद चले जाइए अहमदाबाद में आपको ऐसी कई स्थल मिलेंगे जिसके बारे में जाना जा सकता है आप चले जाइए पटोला के बारे में पता चलेगा रानी के बाव के बारे में पता चलेगा सूरत जाइए आपको दुनिया का सबसे डरावना बीच यहाँ पे मिल जाएगा और उसके आगे आप घूमेंगे तो कई कई ऐसी जगह है आप राजस्थान जाइए राजस्थान वीरभूमि राजस्थान भारत के इतिहास में राजस्थान और महाराष्ट्र दो ऐसी जगह है जिसकी वजह से आज ये भारत इस तरीके से बचा हुआ है नहीं तो जो इतिहास हमें बताता है उस हिसाब से पता चलता है कितना योगदान है राजस्थान का राजस्थान वीर भूमि राजस्थान है पदमावती फिल्म आई थी दीपका पादुकोण और संजय लीला भंसाली वाली सिंह वाली तो सबको पता है उनके बारे में उनका किला देखिए और कई वहाँ कई पन्ना धहाय का किला है वहाँ देख सकते हैं महाराणा प्रताप जानकारी वहां से मिल सकती है आप थोड़ा आगे बढ़िए मध्य प्रदेश हमारे देश का दिल है मध्य में है दिल है वहाँ खुजराहो चले जाइए आप भोपाल चले जाइए उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पहुंचिए उत्तर प्रदेश भगवान की भूमि है कृष्ण ने जन्म लिया राम ने जन्म लिया उसके बगल में बिहार पहुंचेंगे तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले कदम बढ़ाया है कोई भी परिस्थिति हो कोई भी क्षेत्र हो सबसे पहले बिहार आगे आया है चाहे वो पहले राष्ट्रपति देना हो चाहे पहले बड़े राजा सम्राट अशोक देना हो चाहे पहला गुरु चाणक्य देना हो चाहे पहले यूनिवर्सिटी नालंदा देनी हो तो बिहार है उसके आगे आप जाइए उड़ीसा जाइए बंगाल जाइए या आप ऊपर जा रहे हैं तो आप जम्मू कश्मीर जाइए धरती का स्वर्ग है वहां के जितने भी सेब हैं उनका आनंद लीजिए बर्फ का आनंद लीजिए पंजाब आ जाइए पंजाब नहीं है कि वो अपने लोगों को खिला पाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के हम जितना कम हो सकेगा कभी रद्द कर लेंगे और खाना बर्बाद नहीं करेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो सच्ची आत्मनिर्भरता तो किसानों से आई थी और उसमें भी पंजाब का सबसे बड़ा योगदान था पंजाब के किसान जो अभी इतनी खेती कर देते हैं कि पूरा देश बैठकर खाता है और आधे से ज्यादा उनका जो आधा अनाज होता है वो गोदाम में सड़ जाता है सरकारी कारणों से तो अगर आप वहां से आप हरियाणा पहुंचिए हरियाणा बहुत मध्य प्रदेश है वहां जाइए वहां पे लोग लोग कहते हैं कि वहां के लोग उल्टे जवाब देते हैं अरे सवाल ही गलत होते हैं हरियाणा का इंसान है एक ऐसी कहानी है कि हरियाणा का एक इंसान पहुंचा नाई के पास उसने कहा कि तो नाई ने पूछा कि क्या करना है बाल काटने हैं तो उसने प्यार से पूछा क्या बढ़ा भी सकता है क्या तो ये चीजें आप कहते हैं हरियाणा के लोग उल्टा जवाब देते हैं वो जवाब उल्टा नहीं देते आपके सवाल गलत है हरियाणा आइए हरियाणा का प्रेम देखिए बाघा बोर्डर देख लीजिए आप नीचे जा रहे हैं महाराष्ट्र देखिए तो ये जो चीजें हैं ना उसके नीचे आइए तमिलनाडु देखिए आप सबसे नीचे सोचिए आप अगर आप कन्याकुमारी पहुंच जा रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे वहां पे विवेकानंद की जो मूर्ति है वो सारी चीजें देखने के बाद आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सब किताबों में पढ़ के आप इसके बारे में जान सकते हैं तो पर्यटन करना या घूमना ये तो आपके कौशल में आपकी जानकारी को दो गुना दस गुना सौ गुना बढ़ाएगी बढ़ाएगी और फिर लोग सवाल पूछते हैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ऐसी बातें आई थी कि क्या भारत में जो भी रहो मैं धार्मिक मतभेदों में नहीं जा रहा हूं पर एक वर्ग ने कहा था कि अगर भारत में लाल किला या ताजमहल है को तो मीनार नहीं होता तो आप लोगों को क्या दिखाते गाय और गोबर तो बस फिर मेरे मन में आया कि क्या सच में रहता है तो नहीं मैंने जब थोड़ी बहुत फिर से मैंने किताब उठाई पांचवी करी छठवीं की दसवीं की हाँ तो पता चला कि अरे हमारा बालाजी मंदिर है बालाजी मंदिर है जिसको जिसके जिसको कहीं से भी देखो आपको लगेगा भगवान केंद्र में है भगवान की मूर्ति पे कान लगाएंगे आपको समुद्र के नहर सुनाई देंगी बल्कि आसपास के कोई समुद्र ही नहीं है आप जगन्नाथपुरी जाइए जहाँ का ध्वजा जो है वो हवा की रुपेट उड़ रहा है आप ऐसी लाखों इमारतें देखेंगे आप लाखों ऐसी चीजें देखेंगे जो इस देश की संस्कृति को और यहाँ के गौरव को बहुत बखूबी बताता है अब ये सारी चीजें आज सिर्फ इंटरनेट से नहीं ये चीजें आप सिर्फ किताबों से नहीं बता सकते ये चीजें आप सिर्फ चित्र दिखा के नहीं बता सकते ये चीजें तब दिखाइए मैं कुछ दिन पहले पाटड़ में था मैंने रानी का वाव देखा वहां की कलाकृति देखने के बाद महसूस हुआ कि बयासी फुट नीचे मैंने तीन चक्कर काटे क्योंकि मैं एक बार में देख ही नहीं पाया मैं ऊपर से नीचे तक जा रहा हूँ देख रहा हूँ और फिर मेरा आश्चर्य ये था कि उस समय बना है आप मानिए पांच सौ साल में बना है आज से पंद्रह साल पहले एक हजार में बना था आज देखिए दो चल रहा है एक हजार तिरसठ में बना है और उस समय जब ना तो कोई मशीन थी ना ही कोई बहुत विज्ञान था उसके बावजूद इस तरीके की कलाकृति है इस तरह की कारीगरी है जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे एक सामने लगभग दस फुट बीस फुट दूर एक दीवार में एक दीवार में आपको भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति दिखाई देगी और जो एकदम मध्य में है अब आप इस तरीके से आपने व्यवस्थित बना रखा हुआ है कि देखने वाले आश्चर्यचकित रहेगा ही आप अजमेर का किला राजस्थान जाइए एक दो किले हैं किले के मध्य में एक किरण पड़ती है सूरज की और पूरा महल रोशन हो जाता है तो ये जो विज्ञान है ना आप मत दिखाइए चलिए ठीक इतिहास मत दिखाइए आप कलाकृति तो दिखाइए आप विज्ञान दिखाइए तो ये जो सारी इतिहास है ना ये सारी जानकारी है किताबों से थोड़ा सा कम है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शिक्षक होने के नाते मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थियों को इन सब जगह पे जाना उनका आवश्यक है ना ही सिर्फ शिक्षक के रूप में या विद्यार्थी के रूप में एक मनुष्य होने के नाते इन सब जगहों पर जाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हम किस जुड़े हमारी जो जड़े है ना वो जड़े कहा आशा तो है, है की जब आप वैक्सीन आ चुकी है धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होगा तो सभी विद्यालय पुनः बैठेंगे अपने अपने बसों में बच्चों के साथ में और ऐसी जगह का आनंद लेंगे चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किताबी ज्ञान से ज्यादा जो है घूमना बहुत ज़रूरी है जब हम घूमेंगे देखेंगे उन तो चीज़ों को फिज़िकली हमारी आंखों के सामने वो चीज़ें घूमेगी तो निश्चित तौर पर वो परमानेंट मेमोरी में भी सेव होगा और कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो टेम्प्रेरी हमारे पास आ जाती हैं जब तक हम उसे अपना नहीं बनाते चिंतन मनन करके तब तक वो दूर ही रहते हैं तो इसीलिए ज़रूरी है जब आँखों के सामने से वो चीज़ें जाती हैं उसके बारे में हमने कहीं पढ़ा वो तो फ्लैश हो जाता है और वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाते हैं तो इसीलिए हमें वो किताबी ज्ञान के साथ साथ उन जगहों को दर्शन भी कराना चाहिए बच्चों का जिससे उनका ज्ञान बढ़े उनको नॉलेज बढ़े उनका इसीलिए बहुत जरूरी है और आज के समय में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे जैसे अभिषेक शर्मा ने बताया कि आज के लिए स्कूल आ जाए तो निश्चित तौर पे भी आ जाएंगे और बच्चे फिर से नॉर्मल सारी चीजें होगी कोई चीज़ हमें सिखाना होता है तो कुछ परिस्थिति हमें लर्निंग्स देती हैं सिखाती हैं लेकिन लोगों का एटीट्यूड क्या हो जाता है कि परिस्थितियाँ आती है उनका Thought चेंज हो जाता है वो सोचते हैं वो किसी न किसी को दोष करने के लिए कोशिश करते हैं जहाँ सोचते हैं कि ये इसके वजह से हुआ ये उसके वजह से हुआ फिर कुछ लोग उस समय को भी सपोर्ट करते हैं तो इस वजह से क्या हो वो लर्निंग नहीं हो पाती है फिर हम लोग जो है लर्निंग के समय को चेंज कर ले रहे हैं किसी और को दोष देते हुए किसी और की बातें बताते हुए और या तो फिर हम लोग उस समय को वेस्ट कर रहे हैं वैसे तो इसीलिए यहाँ हमारी दोनों चीजें है कि एक आप दोषारोपण कर रहे हैं या दूसरों को दोष दे रहे हैं कि इनके वजह से ये हुआ तो वो भी एक नेगेटिव uh, एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है और दूसरा हम अपना कीमती सा जो समय था वो एक बहुत बड़ा हमारा नष्ट हो जाता है समय का सदुपयोग हमें करना है तो कहते हैं कि अगर सीखना है आगे बढ़ना है तो समय आपके चास्ट आपके पास चाहिए तो निश्चित तौर परिस्थिति ने हमें समय दिया खुद के अंदर जागने के लिए खुद को विकसित करने के और हम अगर उस चीज को उस तरह से नहीं यूज किया तो निश्चित तौर पे हमारे पास एक बहुत बड़ा लॉटरी आया था समय का उसका हमने उपयोग नहीं तो आइए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए अभिषेक शर्मा जी और मैं कहूंगा कि जैसे कि आप प्रोफेसर हैं और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अभी जो आप डिजिटली शायद पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे या कुछ ना कुछ किसी तरह से चीज कर रहे होंगे क्योंकि बच्चे नहीं हार तो मैं चाहूंगा कि मैं सभी शिक्षकों से पूछता हूँ ऑनलाइन में और फिर फिजिकली पढ़ाने में काफी डिफरेंस तो है लेकिन आप क्या फील करते हैं ये जो आपने अभी बताया ना कि जो परिस्थितियां आ जाती हैं आप एक चीज ये होता है कि वो भाव आना होता है कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है मैंने कहीं पढ़ा हुआ शायद बुद्ध की बात मुझे किस्सा याद आ गया है क्या था एक बार भगवान बुद्ध अपने शिक्षकों के साथ घुमा करते थे तो कहीं रुक जाते गाँव में रुक गए थे और उनके सिर से, से प्रवचन लगा रहे थे तो उनके पास एक मनुष्य आए और मुनीम जी थे उन्हें कहा मैं महाराज मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ तो मैं चाहता हूं मैं आपको एक गाय दान देना चाहता हूँ तो सिर से, से बुद्ध के पास आए और बोले कि महाराज हमें आज दान में गाय मिली है तो बुद्ध महाराज एकदम खुश हो गए बोले अरे वाह गाय दान में आई है मतलब हमें दूध मिलेगा घी मिलेगा दही मिलेगा तो प्रसन्न हो गए अब कुछ हफ्तों तक ऐसा चला उसके बाद कोई भी कारणवश वो गाय वहां से चली गई भाग गई या जो जिन्होंने दिया था वो लेके चले गए तो वो सिर से, से दुखी मन से आए बोले महाराज अब तो गाय चली गई अब क्या होगा बोले चलो अच्छा होगा गोबर कौन उठाए रोज रोज गोबर कौन उठाए रोज रोज घास कौन खिलाए इससे मुक्ति मिल गई फिर से परेशान तो बोले महाराज उस दिन आप बोल रहे थे दूध मिलेगा दही मिलेगा आज बोल रहे गोबर नहीं हटाना पड़ेगा घास नहीं खिलाना पड़ेगा इसका क्या अर्थ है तो उन्होंने बोला की देखो परिस्थितियाँ क्या है ना कि हर चीज अपने हाथ में नहीं है तब गाय आ गई थी तब मैं गोबर के बारे में सोचता तो मुझे दिक्कत होती मुझे परेशानी होती आज अगर मैं दूध दही के बारे में सोचू तो मुझे दुख होगा तो आज मेरे पास गोबर से छुटकारा मिला है वो अच्छी चीज है तो मैंने उस पर ध्यान दिया है तब मुझे दूध दही पे ध्यान देना था तो हम क्या होता है ना कि जब हमारे पास गाय होती है तो हम गोबर पे ध्यान देते हैं और जब हमारे पास गाय चली जाती है तो दूध पे ध्यान देते हैं तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या ढंग का सोचेंगे अभी अधिकांश लोग सोच रहे अरे ऑनलाइन क्लासेस होगी है घर में बैठना है पर ये तो सोचिए शिक्षण व्यवस्था जो है वो लगातार चल रही है कहीं से संपर्क नहीं टूटा है हर कोई बेहतर तरीके से कर रहा है यकीन हम भी चाहते हैं कि जैसे पहले क्लासेस में बच्चे आते थे वो फिजिकल क्लासेस हो लेकिन जब अनुकूल प्रतिकूल हम नहीं कर पा रहे हैं हमने तो ये कोरोना आए हमने तो नहीं चुना है कि लॉकडाउन लगे लेकिन लगाना आवश्यकता है तो इन पे हमारा कोई जोर नहीं है तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बना सकते हैं दिक्कतें आती है छात्र जो है वो कैमरा बंद करके बैठे हैं ठीक है कैमरा बंद है वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं नहीं लगता है लेकिन उसके बाद भी एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है, है कि आप नया सीखते रहिए अगर आप नया नहीं सीख रहे हैं तो आप शिक्षक नहीं हैं। आप ये सोचिए कि मेरे पास इतना ज्ञान है मैं इससे मेरा काम चल जाएगा तो आप गलत हैं आपको सीखना पड़ेगा तो ये ऑनलाइन क्लासेस टेक्नोलॉजी तो ये नया है ये एक शिक्षक होने के नाते हमें सीखना था हमने सीखा है और मैं अपने विद्यालय के मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने किया है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में एक की भी कमी नहीं आई है किसी भी बच्चे की और हम शिक्षक एक शिक्षक होने के नाते मैं उस मैनेजमेंट का उस प्रबंधन का इतना शुक्र गुजार हूँ कि मुझे कहीं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे वो कार्य को लेके बहुत ज्यादा दबाव है ठीक है इस तरीके से उन्होंने समझाया बताया सिखाया कि कैसे सब करना है तो सभी शिक्षकों को मैं यही कहूंगा की ये कुछ दिनों की बात है उसके बाद तो सब सामान्य होगा ये एडिशनल जानकारी है आप अपना नॉलेज बना के रखिए कभी काम आएगा और जो छात्र है उनको भी यही कहूंगा कि आप शिक्षकों से मिलेंगे आप अपने क्लास में वही हृदंग मचाएंगे वही मस्ती करेंगे लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक किसको ऐसा कीजिए तो ये है, ये ये ये मेरी सोच है कि जैसे परिस्थितियां हैं आपके पास गाय है तो दूध के बारे में सोचिए और आपके पास गाय चली गई आपके पास से तो गोबर के बारे में सोचिए बहुत बढ़िया बहुत गए। हमारे पास चोइस रहता है तो निश्चित तौर पे उसका सही उपयोग होना बहुत जरूरी है जहाँ से आपकी अपनी क्षमता को कहीं न कहीं ठेस न पहुंचे आपकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत ना पहुँचे इस तरह के विचार आपके पास हैं और उसका उपयोग करना समय के साथ साथ तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अभिषेक शर्मा जी और चलिए मैं चाहूँगा कि अब जाते जाते मैं कुछ जैसे हमारे गीत है संगीत है भारत का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल का हमारा जो है मन को शांत करने के लिए मन को खुश रखने के लिए एक का काम जी उसके है। मैं मैं थोड़ा समय लूंगा मैं चाहता था मैं हमेशा की कहीं भी जाऊँ तो वो एक जो कविता मुझे हमेशा से प्रेरणा देती है वो मैं सुना के जाऊँ तो मेरी कविता नहीं है रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता <laughs> है वो मैं पढ़ता हूँ उसके बाद में ये आपका जो अतिरिक्त समय है वो मैं लेना चाहूंगा फिर हम संगीत सुनेंगे तो ये है की प्रसंग बता दू मैं महाभारत अधिकांश को पता है और लॉकडाउन में जब दोबारा आ गया था लॉकडाउन में सबने महाभारत देखी है तो युवा पीढ़ी को विश्वास नहीं होती है कभी कभी कि ऐसी भी चीजें हो चुकी हैं तो आ, उसमें एक प्रसंग है कि वह जुए में हार चुके हैं पांडव उन्हें वनवास हो गया है अज्ञातवास हो गया है वहां जा चुके हैं वहां से लौट आए हैं अब बात आती है कि आपको आपका राज्य चाहिए तो युद्ध की तैयारी हो रही है कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो होगा लेकिन पहले एक साल भेजो इस बात पर अर्जुन और युदिष्ठ भड़क गए भीम भड़क गए वो गुस्से वाले थोड़ा उन्होंने कहा कि अरे आप चाहते हो कि शांति हो जाए सुलह हो जाए और मैंने जो प्रण लेके रखा है कि मैं दुशासन की छाती का लो भी उसका क्या होगा द्रौपदी ने प्रण लिया है कि मैं बालों में रक्त लगाऊंगी उसके बाद ही बाल बांधी आप क्या चाहते हो द्रौपदी के बाल खुले रहे कृष्ण ने कहा कि देखो मित्र युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए शांति का प्रयास कर लो शांति जो है इस युद्ध में खाली तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं लगी है इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक के प्राण भी दाव पे लगेंगे बहुत सारे लोग उसको झेलना पड़ेगा उनको तो उन्होंने कहा ठीक है कौन जाए तो ये होगा कि जब आप ही इतना समझा रहे हैं है, ये, ये आप ही जाइए ये यही हालत हो गई आप किसी को थोड़ी जानकारी दो कि ऐसा ऐसा कर लो तो कहता है ठीक है आप ही करके दिखा दो तो कृष्ण के साथ ये हुआ सबने बोला कि ठीक है आप ही सबसे समझदार है आप ही जाइए तो फिर से गए भी गए उन्होंने दुर्योधन को कहा कि पांच गाँव दे दो तो मुझे आधा राज्य मत दो पांच गाँव दे दो तो उसका पूरा वर्णन महाकवि राष्ट्र कवि सिंह दिनकर जी ने अपनी पुस्तक कश्मीर में किया है उसके तीसरे स्वर्ग का दूसरा भाग है वो मैं बता रहा हूँ वो मुझे पसंद है तो कि वर्षों तक वन में घूम घूम वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम, पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य होता है सौभाग्य होता है देखें आगे क्या होता है, है, है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए संदेशा क्या है कि दो न्याय अगर तो आधा दो न्याय के हिसाब से कानूनन आधा आधा राज्य मिलना चाहिए पर दो न्याय दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रख को तुम धरती तमाम खुशी वहीं पर खाएंगे परिजन पर रचना उठाएंगे दुर्योधन आशीष समाज की ले न सका उल्टे वो हरी को बांधने चला दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इस गाले को इसको बंदी बना लो तो क्या है कि दुर्योधन वो भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका उल्टे वो हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला सबसे खास हैं ये ध्यान दीजिए कि जब नाथ मनुष्य पर छाता है जब नाथ मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरिने भीषण हंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाहा दुर्योधन मान मुझे ये देख गगन मुझमे लय या देख गगन मुझमे लय है या देख पवन मुझमेलय है मुझमे विलीन संसार सकल मुझमे विलीन जंकार सकल अमृत फूलता है मुझमे संघार झूलता है मुझ में मेरा मुझमे वो मंडल विशाल भूज परिद को घेरे है मेरे अंदर। तो कांड देख तो कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जर छति अमर सतकोटि सूर्य सत्योटि चंद्र सत्योटिटिटिंग सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश सतकोटि काल सतकोटि लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे आहा दुर्योधन हाधन भूलोक भूलोक अतल पाताल देख भूलोक अतल पाताल देख और अनागत काल देख या देख जगत का आदित्य जन यादेख महाभारत का पटी हुई भू है पहचान कहा इसमें है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं सब लौट मुझे में आते हैं जिव्या से करती जाल सघन सासों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूँधता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है आप चुनौती दे रहे हैं इतना बताने के बाद कि मैं कौन हूँ कहते हैं बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध अन सोने को साधना सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है हित वचन नहीं तूने माना हित वचन नहीं तूने माना मैत्री की मूल ना पहचानना तो ले मैं भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ और जब भी आपके जीवन में संघर्ष आ जाए ना ये चीजें मैंने सीखी थी कि जब भी आपके जीवन में संघर्ष आ जाए और आपको लगे कि नहीं आपके पास अब कोई तो विचुत नहीं बचा है तो ये लाइने याद रखना ये लाइने की ले अब मैं भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकरायेंगे नक्षत्र निकल बरसे का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे बिस्माण बूंद से छूटेंगे वाय श्रृंगाल सब सुख लूटेंगे आखिर तो भाग्य होगा, हिंता पर होगा, पर पर्दाई थी सभासन। थी सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर ना घाते थे दृतराष्ट्रुप पाते थे सब जोड़ खरे प्र, प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय जय जय नमस्कार आप सुन रहे अभिषेक शर्मा जी बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाई और आशा करता हूं हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और ये कविता हमारे जीवन में भी एक जो है नई चेतना लाती है और जहां पर हम लोग न्याय की बात करते हैं और जब महाभारत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे मौके दिए जाते हैं दुश्मन को लेकिन फिर भी दुश्मन नहीं समझता तो फिर उसको सबक सिखाया जाता है तो बहुत ही अच्छा प्रसंग आपने सुनाया जी जी तो चलिए इसी के साथ मैं कहूंगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी दर्शक मित्रों को क्या बताना चाहेंगे एक छोटा मैसेज कोट कीजिए जी जरूर आ, में जी में बस इतना कहूंगा कि भरोसा कीजिए भरोसा सबसे पहले अपने आप पे कीजिए बाकी कोई भी बाहरी ताकत तब तक, तक आपको बड़ा नहीं बनाएगी जब तक आपकी आंतरिक ताकत आपको बड़ा नहीं बना देती तो भरोसा कीजिए अपने आप पे उसके पहले लक्ष्य बड़ा रखिए बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो छोटे छोटे लक्ष्य वो अपने आप शामिल हो जाएंगे और उतार चढ़ाव आएगा और जो लाइनें मैंने कही थी कि याचना नहीं अब होगा वो लाइनें याद रखो कहीं कहीं परिस्थितियां बन, बनती हैं कि शांति दूध बनना पड़ता है तो कहीं कहीं आपको वही अपनी परिस्थितियां दिखानी पड़ती है कि आप कौन हैं भरोसा कीजिए मेहनत कीजिए और अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि अंधरा जब कोई बांधने आए तो आप अपने आप को बड़ा बना सके तो ये चीजें हैं और जब भी एक जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि मानसिक तनाव वगैरह अगर ऐसे कोई परिस्थितियां आए भगवद गीता पढ़िए पढ़िए कहानियां किताब पढ़िए बहुत सीख मिलेगा। और बस एक ही पढ़िएगा बहुत बहुत मुश्किल की लड़िया आती है तो निश्चित तौर पर गीता आपको बहुत हेल्प करेगी और किताबें पढ़िए किताबी भी आपको मोटिवेट करती है अच्छी किताबी भी है और वो आपको मोटिवेट करती रहेगी और कुछ हमारे जैसे विचारक भी हैं इनके साथ आप बात कर सकते हैं अभिषेक जी के साथ बात कर सकते हैं मेरे साथ बात कर सकते हैं निश्चित तौर पे हमारे पास हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उनकी परिस्थितियां जानते हैं उनकी भावनाएं जानते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने में या थोड़ा सा आपको अः सहज करने में हमारी हेल्प हो सकती है क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो बातें करना भूल जाता है व्यक्ति तो बातें करना शुरू कर देना चाहिए प्रश्न पूछना आना चाहिए स्वामी जी का यही महत्व था कि पूछते जाइए प्रश्न प्र... करते जाइए निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछने में ही आपको जवाब मिलेगा बस इतनी सी कोशिश कीजिए आप उस चीज को तो उस परिस्थिति के बारे में आपको लग रहा है कहीं ना कहीं नहीं है कुछ तो आपने जैसे अपने हम सफर उसके बारे में जिक्र की निश्चित तौर पर आप आज के दिन की शुभ मंगल कामनाएं करते हैं और सदा मस्त रहे खुश रहें